जही विधि सुख लह सोई रघुनाथ करोई कहन कह पुरातन कथा कहा सुनहलखनु से अति सुख जब जब राम अवध सुधि करहे तब तब बारे बिलोचन भर तुम तो, तो, तो परिजन भा भरत सड़े हो शिल शिव का सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीजा जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुख ज धर कुचारे लखीसिय लखन विकल हो जाहे जिमें पुरुष ही अनो सर परिछाह प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु धीर कृपार भगत गुरचंदनु लगे कहन कछु कथा पुनीता सुनि सुख लहन लखन यु कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं किंतु फिर कुछमय समझकर धीर धारण कर लेते हैं श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं जैसे किसी मनुष्य की परछाही उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए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 बासव सची जयंत समेत लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐशिष्य शोभित होते हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पति पति पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है जोग वहीं प्रभु शि लखन कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे से बही लखनऊ सियरघुबी रही दिमिया विवेकी पुरुष शरीर रही यही विधि प्रभु बन बसारे खग मृग सुरता बसहित कारवा सुमंत्र अवध में आवा प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की ऐसी संभाल रखते हैं जैसे पलके, नेत्रों के गोलक की इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए, वह कथा सुनू प्रभु ही पहुँचा सचिव सहित रथ देखे मंत्री बिक की निषाय दू कही न जा भयवो विषायदू राम राम सिया लखन पुकारे पर पुकार तरकुल देख दक्षिण दिशी भय ही नाय प्रभु श्री रामचंद्र को पहुंचाकर जब राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाराम हाराम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनते हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों हो नहीं त्रि न पिया व्याकुल साद बर बर बाज वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं केवल आंखों से जल बहा रहे हैं श्री रामचंद्र जी के घोड़े को इस दशा में देखकर सब निषाद सब निषाद व्याकुल हो गए